अध्याय 6. स्वामी शांतानंद मैंने मां से पूछा मां आध्यात्मिक जीवन कैसे बिताऊं मां ने कहा जैसा कर रहे हो वैसा ही करते जाओ उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करना तथा सर्वदा उनका स्मरण मनन रखना मैं बड़े बड़े महापुरुषों का पतन देखकर भय होता है मां भोग्य वस्तुओं को लेकर रहने से भोग वासनाएं आ जुटती हैं बेटा अगर लकड़ी की भी स्त्री मूर्ति हो तो उधर देखना नहीं उधर से होकर जाना तक नहीं मैं मनुष्य तो स्वयं कुछ नहीं कर सकता वे ही तो सब करा रहे हैं मां ठीक है वे ही सब करा रहे हैं पर लोगों में क्या यह समझ रहती है लोग अहंकार में चूर होकर यह सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तथा भगवान पर निर्भर करने की कोई आवश्यकता नहीं है पर जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है उसकी वे सभी आपदाओं से रक्षा करते हैं मां किसी एक साधु को लक्ष्य करके फिर कहने लगी ठाकुर कहते थे साधु सावधान साधु को हमेशा सावधान रहना होता है तथा उसे सब समय सावधान रहना चाहिए साधु का रास्ता बड़ी फिसलन का है फिसलन भरे रास्ते पर चलते समय पैर जमा कर रखना पड़ता है सन्यासी होना क्या सीधी बात है साधु को स्त्रियों की ओर मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए साधु का गेरुआ वस्त्र कुत्ते के गले में बधी पट्टी के समान उसकी रक्षा करता है कुत्ते के गले में पट्टी रहने से लोग उसे मारते नहीं यह समझकर कि उसका कोई मालिक है साधु का रास्ता मानो सदर रास्ता है सभी उसके लिए मार्ग छोड़ देते हैं खराब कार्यों की ओर मन हमेशा भागता है अच्छा काम करने की इच्छा होने पर भी मन उस ओर जाना नहीं चाहता मैं पहले तीन बजे रात में उठकर ध्यान करती थी एक दिन शरीर स्वस्थ नहीं रहने के कारण मैंने आलस्यवश सवेरे ध्यान नहीं किया इससे फिर ध्यान कई दिनों तक बंद हो गया इसीलिए अच्छा कार्य करने के लिए आंतरिक प्रयास और लगन की आवश्यकता होती है जब मैं नौबत खाने में रहती थी तो रात के समय गंगा के स्थिर जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि चंद्रमा में भी कलंक है पर मेरे मन में कोई दाग न रहे नौबतखाने में रहते समय ठाकुर यहां तक कि रामलाल को भी पास आने से मना करते थे रामलाल तो भतीजा है अब तो सबके साथ बातें करती हूं सबके सामने निकलती हूं तुम तो कलकत्ते के लड़के हो इच्छा होने से विवाह करके सांसारिक जीवन बिता सकते थे पर जब वह सब त्याग कर दिया है तो फिर उस ओर दृष्टि क्यों देते हो थूक कर फिर क्यों वही थूक को चाटना मैंने पूछा मां आसन प्राणायाम करना क्या अच्छा है मां आसन प्राणायाम करने से सिद्धाई होती है सिद्धाई लोगों को पथ भ्रष्ट करती है मैं साधु का विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करना क्या अच्छा है मां मन यदि एक स्थान में शांति पूर्वक रहे तो फिर तीर्थाटन की क्या आवश्यकता मैं मां ध्यान नहीं जमता आप कुंडलिनी जागृत कर दीजिए मां अवश्य जागृत होगी थोड़ा ध्यान जप होने से ही हो जाएगी वह क्या अपने आप जागती है ध्यान जप करो ध्यान करते करते मन ऐसा स्थिर हो जाएगा कि फिर ध्यान छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी जिस दिन ध्यान न जमे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 काशी तुम्हारा स्थान है साधन का अर्थ है उनके पाद पद्मों में मन को हमेशा रखते हुए उनके ध्यान में मन को डुबा कर रखना उनका नाम जब करना मैं अनुराग नहीं होने से केवल नाम जब करने से क्या होगा मां पानी में चाहे तुम इच्छा करके उतरो अथवा तुम्हें कोई धक्का देकर उसमें गिरा दे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 काली मंदिर के भोग के बाद वह भैरवी आई ठाकुर उसके साथ विभिन्न विषयों पर बातें करने लगे भैरवी का दिमाग जरा गरम था वह सब समय मुझ पर अधिकार जमाती रहती कभी कभी मुझसे कहती थी तू मेरे लिए नरम भात रखना नहीं तो मैं तुझे त्रिशूल से मार डालूंगी सुनकर मुझे डर लगता था ठाकुर कहते थे तुम्हें डरने की कोई बात नहीं वह ठीक ठीक फैरवी है इसीलिए दिमाग थोड़ा गरम है कभी कभी वह इतनी भिक्षा ले आती थी कि सात आठ दिनों तक चलती खजांची उससे कहते थे मां तुम भिक्षा के लिए बाहर क्यों जाती हो यहीं से तो ले सकती हो वह कहती तू मेरा कालनेमी मामा है तेरी बात का क्या भरोसा साधना अवस्था में ठाकुर प्रलोभन की तरह तरह की वस्तुएं उपस्थित देखकर भयभीत हो जाते थे प्रलोभन की इन सब चीजों से उन्हें वितृष्णा थी एक दिन पंचवटी में उन्होंने अचानक देखा कि एक बालक उनके पास चला आ रहा है उन्होंने सोचा यह क्या हो गया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 मैं मैं प्राणायाम का थोड़ा अभ्यास करता हूं करूं या नहीं मां थोड़ा बहुत कर सकते हो पर अधिक करके दिमाग गर्म करना उचित नहीं मन यदि अपने आप ही स्थिर हो जाए तो फिर प्राणायाम की क्या आवश्यकता मैं कुंडली के न जागने से कुछ भी नहीं हुआ मां अवश्य जागेगी उनका नाम जपते रहने से सब हो जाएगा मन के स्थिर न होने पर भी तो बैठे बैठे उनका नाम लाखों जब किया जा सकता है कुंडलीनी जागने के पहले अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है मां जगदंबा की कृपा न होने से यह नहीं होता मां ने फिर कहा रात के अंतिम प्रहर में मन ही मन सोच रही थी कि बाबा विश्वनाथ का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 उसका प्रकाश अलग अलग होता है एक जनवरी 1917 मैंने कहा मां ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा ध्यान अच्छा हो और मैं उसमें डूब सकूं मां सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद करने लगी और बोली हमेशा सत असत का विचार करना मैं बैठे बैठे मैं विचार कर सकता हूं किंतु काम करते समय चिंतन नहीं होता तब मन न जाने कहां उड़ा ले जाता है शक्ति दीजिए जिससे उस समय ठीक रह सकूं मां बेटा ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेंगे फिर वे बोली तुम्हें ज्ञान चैतन्य हो एक सन्यासी को उन्होंने कहा तुम लोग सन्यासी हो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 यही क्या कम भाग्य की बात है योगीन अर्थात स्वामी योगानंद कहता था जब ध्यान करूं या न करूं संसार के झंझटों से तो मुक्त हूं देखो ना राधु को लेकर मैं माया में कितना कष्ट भोग रही हूं मैंने पूछा किसी निर्जन बगीचे में जाकर मेरी कुछ दिन साधना करने की इच्छा है मां साधना करने का यही तो समय है इसी उम्र में करना चाहिए अवश्य करो किंतु खाने पीने के बारे में ध्यान देना योगीन को कठोर तपस्या के कारण अंत में अत्यंत कष्ट पाकर त्याग करना पड़ा २९ मई उन्नीस कोयलपाड़ा, उन्नीस मैं, मैं। बाबू अब मठ में नहीं आते आपके घर पर भी नहीं आते उनका इस प्रकार क्यों हुआ मां हां जब मैं कलकत्ते में थी तब भी वह मेरे पास नहीं आता था मैं इतने दिनों के पुराने भक्त ऐसा क्यों हुआ मां सब कर्म फल की बात है अनेक जन्मों का कर्म संचित था जिसके फलस्वरूप वह अंत में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 मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था किंतु तुमने मुझे शाप दिया इससे वे रोते हुए कहने लगे भाई क्यों मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई मैं नहीं जानता देखो बीमारी के समय उन्हें भी कर्मफल भोग करना पड़ा कोई भी वस्तु वे खा नहीं सकते थे इसका भी अनेक जन्मों के संस्कार के फल स्वरूप ऐसा हुआ है देखो ना अ का क्या हुआ कहां से क्या हो जाता है यह समझ पाना कठिन है चार जून उन्नीस कोयलपाड़ा। मैं मां क्या गिनकर जब करना चाहिए मां गिनते हुए जब करने से गिनती की ओर दृष्टि रहती है ऐसे ही जब करना मैं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 कामना वासना रहने से मन स्थिर नहीं होता मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण न होने से भी फल लाभ में देरी होती है एक स्त्री का मंत्र था रुक्मिणी नाथाय वह रुकू रुकू बोलकर जप करती थी इसके कारण उसकी प्रगति कुछ दिन रुद्ध हो गई बाद में ईश्वर की कृपा से उसने ठीक मंत्र पाया 12 जून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 यह सब समझते हुए इसे करना मैं मैं पांच दस मिनट करता हूं हाजमा ठीक रखने के लिए मां ठीक है करना कोई भी व्यायाम करके छोड़ देने से शरीर खराब हो जाता है इसीलिए कह रही थी बेटा आशीर्वाद देती हूं तुम्हें चैतन्य हो